पतिल। यो, यो यु जगत जो समस्त जगत का जड़ और चेतन दो प्रकार के जो जगत हैं, सबका है पालक सब है, है और प्रथम विद्यमान है यो ब्रह्मणि का अविद इसने विद्वानों के लिए ही इस पृथ्वी के साम्राज्य का विस्तार किया है, विद्वानों को दिया है। अधरान हैश्वर्य डाकुओं को अधरान अवीरन नीचे की स्थितियों में डाल देता है, है। उस अत्यंत बल वाले आनंद वाले ईश्वर को सख्याय मैत्री के लिए मित्रता के लिए हम हवाते हैं ईश्वर के लिए मंत्र में कहा गया है कि हमको ईश्वर से मित्रता करने मित्रता के लिए उसको बुलाना चाहिए कभी आप पत्र भेजते निमंत्रण कार्ड आदि सकते है यहाँ तो, तो कह रहा है बुलाने के लिए तो हम भी तो बुला सकते हैं ना नहीं, फिर ये क्यों कहा बुलाना चाहिए बुलाया किसको जाता है? बुलाते नहीं बात वाले वाले को को? या दूर वाले को? आ, लेकिन उस समय बुलाना पड़ता है जब जुड़ा हुआ नहीं हो ना बुलाने का जो होता है वो तो तभी होगा जब नहीं सुन नहीं रहा है जुड़ा हुआ नहीं है वो तो भी बुलाया जाता है तो ये पक्का आपको है कि इस तरह से जुड़ा हुआ है दुण दुण दुण दुण कोई न कोई तो ऐसे है ना दोनों से एक दोनों हाथ ही तो रोटी पकेगी ना ताली बनती है दोनों हाथों से बस्तर एक से तो नहीं बुलेगी ईश्वर तो, तो हमसे जुड़ा है लेकिन हम नहीं जुड़े हैं। क्यों नहीं जुड़े हैं? नहीं ऐसे माने की हम नहीं जुड़े से नहीं हम दो व्यक्ति यदि होते हैं कहीं पर बैठे हैं तो अब दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं या कुछ करते हैं यहाँ पर बातें करते हैं ना। आपके साथ कोई व्यक्ति आपके कमरे में बैठ जाए और कुछ नहीं बोले आपसे ये किसी अतिथि कोई आपको किसी ने बुला लिया अपने घर में और बोल दिया की देखो ये भोजन है ये पानी है और ये बिस्तर है ये सब चीजें है जब इच्छा हो पानी पी सकते हैं भोजन कर सकते है कोई मना ही नहीं पर मैं बात भी नहीं करूंगा तो कितने दिन रहेंगे वहां पर आप तो उसके बाहर निकलते ही निकल जाएंगे ना विवादन करें ठीक है भैया मेरा सबसे क्यों जब तक हम एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे तब तक हम जुड़ ही नहीं सकते मानते नहीं कि जुड़ाएंगे अलग अलग थी अपना ठीक है तो यात्रा में जाते हैं कई कई घंटे आप रेल में बैठते हैं तो बैठे रहते हैं एक दूसरे के साथ फिर भी एकदम चुप नहीं रहता है व्यक्ति पहचानता नहीं है जानता नहीं है कुछ नहीं भी करता है लेकिन एकदम मनोष की तरह नहीं कुछ घंटे तो रहते हैं चुप रहते हैं थोड़े देखते रहते हैं फिर देखते रहते हैं पहचानते रहते हैं लेकिन पूरी यात्रा तक चुप ही रह जाओ ऐसा तो नहीं होता है बात करते हैं और तो जिसको हम मानते ही कि ये मेरे पास में है उसके साथ हम संबंध ना बनाए अपनी भावनाओं का लेन देन आरंभ नहीं करें ऐसा नहीं होता है लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। अगर अपनी भावनाओं का लेन देन नहीं कर रहे हैं तो भले ही है अपने पास में वो हम नहीं मानते है पास क्योंकि जिसको बात में मानते हैं उससे जरूर बात करते हैं अपनी भावनाएं उसके सामने रखते ही रखते हैं तो यही होगा ईश्वर के साथ ठीक है हमको पता नहीं है लेकिन ये अगर हम अपनी भावना उससे व्यक्त करते तो उससे यही बात करना है यही उसका बुला है तो अपने से भावनाओं से उसको जोड़ना हो वो तो जुड़ा हुआ है ठीक है लेकिन हमने ही जुड़े हुए है सुबह से लेकर के शाम तक आप देखिए कितने किया ईश्वर के साथ उनके उसके विषय में बातचीत चिंतन किया वो जानने का प्रयास किया किसी किसी आवश्यक वस्तु को जानने का कठिन बोझ के बारे में मान अभी आपको आज सूचना मिल जाएगी आज पाठशाला में भोजन नहीं बनेगा तो चुपचाप बैठे रहेंगे या सोचेंगे कुछ कोई रोजर के लिए सोचेगा की चले का हो जाते कुछ न कुछ तो सोचना शुरू कर देंगे ना या फिर कहेंगे चलो आज वो बात कर लेते ये नहीं होगा कि आपको सुनाई दे भोजन बंद होगा और चुपचाप रह जाएं आप कुछ नहीं सोचे इस पर ऐसा नहीं जो वस्तु आपको अपेक्षित लगती है आवश्यक लगती है उसके बारे में निश्चित से सोचते हैं यहाँ आज पूछना आ जाएगी नरेंद्र मोदी आ रहे, है। तो रहे हैं और चुपचाप बैठे नहीं सोचेंगे सोचते तो जैसे यहाँ की वस्तुओं के विषय में हम निश्चित से विचार करते ही करते हैं उसके कैसे होगा नहीं होगा क्या है नहीं है ऐसे सोचते हैं इसी स्तर से ईश्वर के साथ सोचते हैं कि नहीं बना पाएंगे इस कारण से कहा है यहाँ पर हवा महे उसको तो हम बुलाए स्थित करें अर्थात ईश्वर को स्मरण करें संध्या में उपासना में जैसी करते हैं वो भी एक औपचारिकता बना लेते हैं केवल उसकी स्थिति यानी उसका स्तर संध्या उपासना कभी वैसे होना चाहिए जैसे हम यहाँ साक्षात वालों के साथ करते करते कितने लोगों को हम याद करते हैं यहाँ बैठे बैठे उसको तो नहीं पता है ना कि हम याद कर रहे हैं तो भी हम तो करते हैं ना। एक तरफा भी काम होता है स्मरण करने का कार्य एक तरफ से भी होता है जरूरी नहीं है कि वो मेरे जान रहा है स्मरण करने को तभी हम करेंगे जितने भी व्यक्तियों को हम स्मरण करते हैं न है कर है। तो पहले ऐसे ही कि हम स्मरण वाला काम उस स्थिति में भी कर लेते हैं जब कि जिसको स्मरण किया जा रहा है उसको नहीं भी पता होता है मेरे स्मरण करने उसका भी स्मरण होता है जो कि मेरे इस स्मरण क्रिया को नहीं भी जानता है तो जो जानता है उसके लिए तो बात ही नहीं है मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं भी जानता ऐसा लगता है नहीं ईश्वर को तो पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ सोच रहा हूँ वो जान रहा है कि नहीं जान है ऐसे लगता है ना इसी कारण से नहीं सोचते है ईश्वर के बारे में क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ ये, ये पता लग जाता कि वो मुझे देख रहा है तो चुप नहीं रह सकते थे सीधी सी बात यही मानते हैं कि नहीं देख सुनता जानता है इसीलिए हमको कठिनाई होती है उसके साथ जुड़ने में उसके बारे में सोच रहे तो अब यही है कि ऐसा हम करें उसके फिर भी सोचें तो होगा कैसे सोचेंगे उसके बारे में तो जानता सुनता ही है सोचता है कि दूसरे को भी तो सोचते हो ना जो आपको नहीं जानता सोचता है उसके बारे में भी तो सोचते हैं आप वालों के बारे में जो नहीं आपसे कुछ महत्व तो दे रहा है नहीं आपसे जोड़ रहा है तो भी आप सोच रहे हैं। तो ऐसा ही उसके साथ भी कर लो नहीं उस क्रिया को तो किया जा सकता है ऐसा नहीं जो क्रिया नहीं होगी सोचने की विचारने की क्रिया नहीं हो ऐसा तो नहीं है किया जा सकता है तो अपनी तरफ से हम करेंगे भी प्रयास करेंगे उसको से जोड़ने का जैसे तो की दूसरे को हम लोग तो नहीं पता है उसके बारे में भी अब आई बात की पर को क्यों, के क्यों उसके साथ जुड़ने का प्रयास करें क्यों उसको मित्र बनाएं, क्यों उसको स्मरण करें तो कह रहे हैं कि देखो ये निरर्थक नहीं है ऐसा हमारे लिए ये हमको करना ही करना चाहिए क्योंकि तो जहाँ यहाँ पर जैसे कोई हमारे लिए भी होता होता है, होता है वस्तु उसके बारे में हम चिंता करते ही करते हैं तो ऐसा ही ईश्वर भी हमारे लिए उपयोगी है उपयोगी है तो उसके बारे में हमको चिंता करनी चाहिए नंथक नहीं होगा हमारा चिंतन उसके लिए जो भी करेंगे भी। करेंगे वो हालत नहीं जाएगा अब कह रहा है कि फिर वो कैसा है क्यों है? उसका बताया यो जो इस पूरे जगत का का स्वामी है अधिष्ठाता है मालिक है इसका जड़ वस्तुओं का स्वामी है कैसे अभी देखिए ये आग चल रही थी इस ये आग किधर जाती, जाती है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जैसे हवा चारों तरफ तो फैल जाती है न ऐसे ये फैलने लग जाती तो क्या होता हवन कर पाते बैठ के या नहीं कर पाते आग हिलाई और चारों तरफ तो उड़ने लग जाती जैसे तो जाती है एक साथ चारों तरफ चली जाती है ऐसे ही वो टूट करके चारों तरफ फैलने लग जाती एक, एक तो क्या होता कोई भी काम नहीं कर सकते थे तो इसको ऐसा जो व्यवस्थित किया है किसने कर रखा है इसको कैसे हो गई है इसके ऊपर नियंत्रण कर रखा है ना, और इस नियंत्रण से हमारा कितना काम बनता है इस एक चीज को अगर वो नहीं व्यवस्थित किया होता तो कुछ भी नहीं हम कर पाते क्या कर लेते कभी हैं गर्मी लगने लगी भागते हैं उठ के और क्या करते हैं उसको तो रोक तो नहीं पाते है ना फिर हम तो नहीं भाई पूरा चलना है तुमको यानी उसके ऊपर हमारा तो अधिकार है ही नहीं फिर भी जो हमारा इतना है तो ये अपने एक स्थिति में होने के कारण है सीमा मर्यादा बनी कि तुम इसी तरह से रहो और दूसरी मान लीजिए वायु को कर दीजिए वायु को ऐसा कर देता एक तरफ से चलना है चारों तरफ नहीं फैलना है तो क्या होता अब लेने के लिए दौड़ के जाते हो पानी पीने के लिए वहीं जाना पड़ता है नल के पास ये गले के पास।, ये पास लेने के लिए भी वहीं जाना पड़ता है या फिर नाक में अपना नजर लगा के रखो और फिर लगा रखो वही होता ना अब कितना सारा इसको फैला दिया अब हैं कहीं भी बैठो कहीं भी ले तो, कहीं भी जाओ इतने सारे काम फिर हमारे हो रहे हैं वायु को तरह से फैला के रखा सारे तो काम हम कर रहे हैं अग्नि को फैला देता तो सारे बंद हो जाते काम और बाई को यदि सारे काम बंद हो जाते कर तो रखे ना अलग अलग व्यवस्था जैसे इन जड़ों के ऊपर उसका नियंत्रण नियंत्रण होने के कारण हमारा सारा का सारा कार्य चल रहा है हम इसके नियंत्रण करने वाले नहीं हमारे में समर्थ नहीं है अब देखो थोड़े सा कुछ हो जाता है पेट में दर्द हो गया दांत में या कहीं भी होता है वो बार क्या करते हैं रोते ही ना और क्या करते हैं डॉक्टर तो के पास जाते हैं वो भी ठीक नहीं कर पाता है लेते हैं हम तो भाई उसी के भरोसे तो जी रहे हैं, ना? थी थी थी है ना किसी की बात अपने हाथ में नहीं है ये काम सारे के सारे जो चला रहे हैं जिनसे वो कोई भी हमारे हाथ में नहीं है लेकिन व्यवस्थित अगर नहीं होता ऐसा, तो काम कैसे हो जाता वो नहीं हो सकता था अब ये देखिए किसी को होता है ये तो अपने बैठा देखा तो बढ़ बैठ जाता है कभी खड़ा हो करके कर तो लेता है तो इसका क्या मतलब है वो भी बैठना चाहते है ना सीधा हो करके ऐसे जो बैठना पड़ता है वो उसकी विवस्था है ऐसे नहीं बैठना चाहता है वो भी ऐसे ही बैठना चाहता है लेकिन बहुत देर वो बैठ नहीं सकता ऐसे गदे है घोड़े इनकी भी तो इच्छा होती होगी बैठे ऐसे लेकिन ये बैठ नहीं सकते ना बकरी ग देखो चरते रहती है क्या करती है थी? दोनों पैर उठाकर ऊपर चढ़ती है ना ये। अब इनको दिन भर नीचे करके रहना पड़ता है वो व्यवस्था तो होगी ना इसकी गिलहरी को देख है थोड़ी देर दौड़ दौड़ती है फिर खड़ी हो जाती है। फिर वो खड़ी होके देखती है फिर दौड़ती है फिर उसके बाद खड़ी होके देखती है ना व्यवस्था मेरी इच्छा तो उसकी है ना कि मुझे भी अगर ऐसे खड़ा कर दिया जाता दिखता रह जाता लेकिन चलते समय उसको फिर जब नीचे रखना पड़ता है वो दिखना तो बंद होता होगा ना उसका इससे क्या मतलब हुआ कि जिसका पहले से खड़ा कर रखा है फिर कितना सुख हो रहा है इसकी अपेक्षा से तो अब ये किसने कर दिया उसको गिलैरी को नीचे ऐसे चलना पड़ रहा है कुत्ते को ऐसे ही बढ़ना पड़ रहा है अब अपना मिला लीजिए अपने को भी अगर वैसे ही कर दिया जाता कहा ऐसे जैसे बैठे हुए हैं ये कैसे बैठे हैं? क्या अपने आप करवा लिया है क्या हमने तो नहीं किया ना थोड़ी देर में क्या होता है किसी के अपना टेड़े हो जाते हो जाने पर किसी किसी केड़े हो जाते हैं अब वो क्या करते हैं कुछ नहीं कर सकते अपने हाथ की होती तो होने देते नहीं वैसा और हो जाता तो ठीक कर लेते लेकिन कुछ भी तो नहीं कर पाते हैं ना ऐसा बना दिया इस ईश्वर ने उसने व्यवस्था जैसी कर दिया वो उसमें करना ही पड़ेगा जो जिसको जहाँ डाल दिया है गोदा बना दिया उस आत्मा तो सभी एक ही है लेकिन सभी को कहीं किसी को डाल दिया कहीं किसी को डाल दिया अब उसको वहीं रहना ही पड़ रहा है नहना कोई नहीं चाहता है कुत्ता अपने शरीर में बिल्कुल नहीं रहना चाहता कि आपको मान लिया थोड़ी देर के लिए कहा जाए उससे में चले जाओ, तो जाना चाहेंगी क्या नहीं जाना चाहेंगे ना तो सीधे बात से जब हम आत्मा है पूरी आत्मा यही वाली है उसको कैसे स्वीकार होगा तो वो अपना नहीं है स्वीकार और स्वीकार इसलिए भी नहीं है जो हाथ पैर मारते हैं दूसरी स्थितियों के लिए होता है वो स्थिति स्वीकार नहीं है उनको काम भी चलता रहता है वो भी खड़ा होता है वो स्थिति उसको नहीं है स्वीकार स्वीकार होती तो बदलता क्यों लेकिन उसको चलना पड़ रहा है तो ये सारी की सारी क्या है उसने व्यवस्था कर रखी है जैसे आग का व्यवस्थापक है है। आग ऐसी चल रहेगी अपना स्थिति में वायु इसी प्रकार से रहे है। ऐसी सुगंध है दुर्गंध है जितनी सारी है सभी के सभी क्या है सुरक्षित है और अपने आप नहीं हो सकते आग अपने आप नहीं हो सकती क्योंकि स्वाभाविक तो नहीं है क्योंकि ये नष्ट होने वाली चीज है अगर ये नित्य होती ना स्वाभाविक होती इसको नष्ट नहीं होना चाहिए था लेकिन नष्ट होती है तो नष्ट होने वाली चीज स्वाभाविक नहीं हो सकती है और स्वाभाविक तो नहीं है तो फिर नैमित तो है ही हुआ तो किसी के कारण ही होगा उसके अपने आप को नहीं सकता ऐसा ऐसे जितने बहुत सारे उदाहरण मिलेगे जहां हाँ भी सोचना शुरू करें आपको मिल जाएगी कि देखो जड़ों में व्यवस्था कर, कर रखा है आप में है किसी की बुद्धि कितनी अच्छी होती है किसी को बेचारे को कुछ भी नहीं सूचता है पूछता ही नहीं है जिसकी अच्छी है उसको की है ना अगर नहीं छूटती होती तो ये जैसा होना चाहिए था सब सभी बराबर नहीं है बराबर नहीं होने से मानना तो पड़ेगा कि किसी, किसी। नियंत्रण है इस पर बिना नियंत्रण के ये ऐसी अव्यवस्था नहीं हो सकती तो इस दृष्टि से क्या है वो विश्व से पूरे जड़ का और किसान का सभी का अधिष्ठाता है स्वामी है मालिक है तो हम दिन भर जितना जो कुछ भी लाभ ले रहे हैं या जो कृषि कर रहे हैं सीधे सीधे ईश्वर की कृपा जुड़ी हुई है अभी हम यदि बैठे हुए हैं सीधे सीधे तो ये भी ईश्वर की कृपा से बैठे हुए जो तो पढ़े रहते हैं। शरीर का धर्म क्या है शरीर का धर्म है पड़ जाना न? तो लाठी को खड़ा कर दो तो, तो क्या करेगा गिर जाता है ना और आपको थोड़ी देर के लिए झटका आ जाए तो क्या होता है खड़ा नहीं रहता है ना शरीर यानी जब तक हम इसके ऊपर मन के द्वारा कर रहे हैं नियंत्रण प्रयास कर रहे हैं अभी तक ये खड़ा करना पड़ता है बैठे हुए हैं तो हमको इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है अंदर से हम प्रयत्न करते हैं तब ये बैठ पाता है शरीर अगर आंतरिक प्रयत्न बंद हो जाएंगे तो नहीं बैठेगा क्योंकि ऐसे ही हमको ज्ञान बंद होता है हमारा है जो भी ये वो प्रयत्न हमारा बंद होता है होते तो ही गिरता है एकदम खड़े रहो तो भी गिर जाते हैं और बैठे रहो तो ही गिर जाते हैं तो शरीर का अपना जो स्वभाव है वो तो गिरने का है इसलिए ये नहीं कर सकते ये तो ऐसे ही है ऐसा वनकूस नहीं है इसका स्वभाव गिरना है लेकिन अब जब स्वभाव हो गया तो फिर दूसरी स्थितियाँ जो आ रही है वो नैमेटी भी तो होगी ना तो रुकी तो हुई मानी पानी का अपना स्वभाव नीचे गिरने का है तो अब हमको इसीलिए तो ऊपर चढ़ाना पड़ता है ना टंकी पर वो तो पानी अपने आप टंकी पर नहीं जाएगा गिरता तो जाएगा तो जैसे पानी का स्वभाव नीचे गिरने का है नीचे आने का वो अपने आप ऊपर नहीं जाता है वो तो ठीक ऐसे ही शरीर का भी स्वभाव गिर जाने का है ये ऊपर नहीं जाएगा उठना इसका अपने आप हो नहीं सकता है तो अब ये उठा हुआ है इस तरह से बैठे हुए हैं तो अब ये अपने आप नहीं है और हमको भी पता नहीं कैसे इसको खड़ा करते हैं। रात को आप सो जाते हैं, सो जाने के बाद आप बाहर कैसे आते हैं? आपको पता है क्या हाँ दरवाजा खोलते हैं, कैसे आ जाते हैं तो पता लगता है तो ये कैसे कितने कर दिया हमको बाहर आने का एक दिन का सोचिए आप बोल जाए बाहर आना पड़ता का तो क्या होगा होगा कोई रास्ता पता होता है सोने के बाद अगर खोलने बंद होने वाला उसने नहीं बनाया होता तो वही कहाँ घूमते रहते अंदर ही बाहर आ ही नहीं सकते कोई उपाय नहीं है रात को सो जाने के बाद किसी का तो पता नहीं होता है ना कहा सोए इन बार तो चिंता करते रहते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा माँ के बिना बेटा के बिना पति के बिना इसके बिना घर के बिना इन पूरा जब तक जागते रहते हैं तो कितनी चिंता रहती है और सोने के बाद हो, क्या होता है कोई नहीं पता ना, न सभी को भूल जाते हैं। मतलब किसी के साथ कुछ भी नहीं रहता है तो इस स्थिति में मान लो फिर भी अंदर बाहर नहीं आना हो जागना नहीं हो पाए तो क्या हो सकता था सारी कल्पना बंद है ना लेकिन ये रोज होता है रोज जगना पड़ता है वो जग के बाहर और अपने बिल्कुल नहीं तो ये रोज, ये रोज किसकी कृपा है अपने का है नहीं शरीर का है नहीं हम भी नहीं कर सकते ऐसा तो कोई, -कोई हमको करके तो दिया है ना ऐसा रोज देता है ये। एक दिन की बात नहीं एक महीने के लिए उसने उठा दिया चलो बाकी दिन छोड़ दे, तो रोज का काम है दिन में भी हो जाता है ऐसे ही अब दिन भर दस देखिए इसको बैठा के रखे हुए अंदर से मन के द्वारा प्रयत्न हो रहा है तब तो शरीर बैठा हुआ है ये प्रयत्न तो प्रत्येक क्षण हो रहा है ना अब इसको नहीं किया होता इसको तो हो ईश्वर को तो सोचना बड़ा होगा ना सारा अगर ऐसी व्यवस्था की है तो इसको सोचना होगा कि इसको हम पूरे समय के लिए करेंगे तो उसका योगदान हमारा हो गया ना पूरे समय का। चार तो मिनट का तो नहीं रहा ना काल के लिए हमारे लिए उसने कर दिया इसलिए दिन भर वो हमारे पीछे लगा हुआ है मतलब हमारे उसके लिए पूरा तो सोचता रहता है सोच रखा उसने या सोचता तो तो रहता है अभी मान लो इस शरीर से हटना होगा निकलना शरीर में डालना होगा तो बिना सोचे कैसे सोच के रखा है ना उसके पास रहता है सारा वो दिन रात सोचता है ऐसा ही नहीं एक कड़ भी नहीं है कौन को बुला देता है सच याद रहता है उसको कौन कहाँ पर क्या करूँ नागिका इसकी व्यवस्था करूंगी सब रखता है तैयार इस तरह से क्या है वो जड़ का भी और चैतन का भी पृथ्वी सूरज आदि आगे पीछे नहीं हो सकते थोड़ा सा चांदी आ जाए या पृथ्वी और सूरज के पास में चला जाए तो अब क्या होगा संकुच नहीं हो सकता है सारा संसार समाप्त हो जाएगा अब इसको करना तो बड़ा होगा ना व्यवस्थित बैजानी जो उपग्रह भेजते हैं, उनको हिताब लगाना पड़ता है कि नहीं कि कहाँ इसको बैठाना है तो इस उपग्रह छोटा है या बड़ा है इसके लिए नहीं सोचना पड़ेगा छोटे के लिए जो सोचते हैं, इसके लिए कैसे नहीं सोचेगा वो इतना सारा जो ब्रह्मांड है इतने बड़े बड़े उपग्रह बना तो इसको व्यवस्थित करने में कितना बुद्धि लगेगी ऐसे कैसे हो तो सभी की उसने व्यवस्थित कर रखा है सभी का अधिष्ठाता है व्यवस्थापक है मालिक है कौमी है और प्रथम ऐसा ही नहीं है वो सबसे प्रथम भी है उत्तम भी है हमको जो दो रोटी दे देता है हम जीवन भर उसको याद रखते लेकिन वो सारा का सारा जो जीवन भर दे रहा है उसको याद करना हमको भारी पड़ता है ऐसा तो नहीं सोचना है वो इन सबसे बढ़कर के हैं, वो प्रथम सबसे आगे सबसे अधिक याद करने योग्य है सबसे अधिक बढ़ चढ़ करके है वो मन करने जानने योग्य है वो। और गुणों भी सबसे बड़ा है गुणों में ईश्वर के अंदर जितने गुण है, हैं अच्छे गुण उतने और किसी में है ही नहीं हमारे में भी नहीं है और इस प्रकृति में भी उतने सुखद गुण नहीं है ना हमारे लिए जो आवश्यक आवश्यक है जैसे ज्ञान है सुख है जैसा सुख तो हमको चाहिए वो बिलकुल नहीं है इसमें वो तो के अंतर है तो गुणों के दृष्टि से भी क्या है वो सबसे महान है उत्तम है सबसे पहला है प्रथम है और क्रिया की दृष्टि से भी सबसे प्रथम है इस कारण से क्या हो पहले से ही सबसे आगे है सर्वोपरि है वो और उसने यह जो संसार बना के दिया है पृथ्वी दी है ये ब्राह्मणे का अभिस्तर विद्वानों के लिए दी है विद्वानों के लिए देने का मतलब है जो संसार की व्यवस्था होती है या यह यहां के वस्तुओं से जो सुख लेना होता है जीवन जो चलाना होता है वो विद्या के आधार पर ही संभव है अगर इसके लिए विद्या नहीं हो तो व्यवस्था नहीं की जा सकती नहीं हो सकता है। और तो सारा सोचना पड़ता है पूर्वा पर कि नहीं ये बेकार आदमी है व्यवस्थापक बेकार होता है जब वो समन्वय नहीं कर पा रहा है आगे पीछे का जो वे नहीं कर सकता है वो व्यवस्था का काम नहीं कर सकता है ऐसे ही सारे पृथ्वी का जो राज्य है या पूरी पृथ्वी है लोग है वही यहाँ व्यवस्था कर सकते वही यहाँ की वस्तुओं का ठीक ठीक उपयोग करने की स्थितियाँ बना सकते वो है तो राज्य व्यवस्था है निर्माण व्यवस्था है वस्तुओं की कोई भी व्यवस्था है बुद्धिमान ही करेंगे विद्वान ही करेगा उसको विद्वानों के लिए ने दी है ये अगली बात है कि अधरान जो इंद्र है परम है परम वो क्या करता है डाकुओं को नीचे गिरा देता है। डाकुओं को कैसे नीचे गिराता है डकैती करने वाले को पकड़ के मारता नहीं है ऐसे वो। लेकिन फिर भी कैसे गिराया उसको अब कोई व्यक्ति आप लोग यहाँ ठीक ठाक से बैठे हुए हैं और आपने से कोई किसी के निकाल लो तो बताए और आपने निकाल लिया किसी और ने देख लिया और आपकी मैंने देश मुझे देख लिया तो अब क्या होगा आपका आप बैठे कहा होगा जाएंगे ना एकदम से ऐसे तो ही जहाँ जहाँ भी अन्याय करता है कोई व्यक्ति एकदम से बलहीन हो जाता है डाकू लोग भले ही डाकू डकैती करते हैं वो लेकिन लोग जो यहाँ का व्यक्ति जीतना सामान्य दृष्टि से बल दृष्टि से समाज में जीता है जिस तो स्थिति से नहीं जी सकते वो वहाँ तो उनका अपना समूह हो जाता है ना इस कारण से उनको डर नहीं लगता है लेकिन यहाँ खुले में नहीं रह सकते वो नहीं रहते तो वाला काम निर्बल ही करेगा सफल करेगा तो अंदर उनको निर्बलता रहती है न तो वो उन्होंने अपने आप निर्बल बना लिया या बाहर के लोगों ने कर दिया किसने किया ऐसा कि भी लेकिन फिर भी वो दबना हो जाता है भीतर कोई भी गलत काम करने तो से हमारी शक्ति छीन हो जाती है तो ऐसा ही टाकू आदि को भी वो छीन कर देता है तो निर्बल बना देता है अंतकरण से दुर्बल कर देता है यही पर ऐसी उसकी व्यवस्था है तो तुम ठीक से नहीं जी सकते यहाँ पर संसार, अब समाज में तो एक तो ऐसे वो बलहीन करता है दूसरी बात है कि अब वो अंत में बात तो कहीं तो नहीं जाएगा यहाँ भी वो बलहीन कर देता है तो और दूसरी बात है ऐसा क्यों करता है कोई भी व्यक्ति ने चोरी किया है ऐसा सुन के हमको क्या लगता है या किया एकदम होता है ऐसा कि तो क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने हमारे में की है वो तो अंशित होगा अन्याय होगा उसके प्रति हमारे मन में ये वाले भाव उत्पन्न होंगे ऐसी तो व्यवस्था ईश्वर ने ही कर इस कारण से जो बुरा काम करेगा उठ रहेगा उसको अपने आप भी होगा ग्रंथों में ऐसा किया उचित कि है काम करना सेवा करना ये उचित कार्य है चोरी करना धाका कर लेना यह अनुचित है ये लिख के भी दे दिया समाज नियम भी बना दिया एक तो इस नियम के कारण ही हो गया कि ये ठीक नहीं है जो ये काम करेगा वो अच्छा नहीं होगा ये व्यवस्था भी ईश्वर के ही तरफ से तो इस रूप में क्या करता है वो डाकुओं को चोरों को सभी को नीचे गिरा देता है सामान्य स्तर पर रहने नहीं देता है उसको मर्यादित या जो कहते हैं सम्मानित जीवन जीने की स्थिति उसके देता है उसको गिरा देता है उदक्षिण आवा वो इतनी सारी व्यवस्थाओं के कारण विशेषता ईश्वर के अंतर है तो अब अब इन विशेषताओं के के कारण अब हम क्या करें उसको अपनी मित्रता के लिए दोस्ती करने के लिए जो भी अपनाने के लिए हमको दिन रात इसी तरह से सोचना चाहिए विचार करते रहना चाहिए बारे में सोचते रहें समझते रहे क्रियाओं को हमको क्या क्या चाहिए होती है और वो कैसे मिलती है फिर उसका मूल कहाँ है धीरे धीरे उसके मूल में जाएंगे तो हंस में जुड़ेगा जाकर के इस तरह वो चला जाएगा इस तरह से हम उसको बुलाते हैं पुकारते हैं कर्म तो करते हैं ये है।